मिलेगा मिलेगा लेकिन जैसे मैं कहता हूं हा रघुन प्राण और प्रीत तो बहुत दिल बीते अर्णिमा की तरह जिसके आंखों की लाली है ये लाली क्यों है आंखों की शोभा कालीमा में कज्जल में शित नेत्र प्रशस्त है लाली क्यों है कि आपके भीतर रहने वाले दुर्गुणों को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते इस प्रकार से भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप का वर्णन है ऐसे स्वरूप का मै ध्यान करो आप और कहीं ऐसा समझ लेना कि हम तो हम बुढ़ी हो गई तो रामजी भी बुढ़े होंगे नाना ना संतम वयस कौश हमेशा सोलम हमेशा संतम वयस कई और सुलुमिया कैसी है सुना भी कैसी वृत्तिया अनुग्रह काम वृत्त के ऊपर अनुग्रह करने के लिए कातर रहती है कातर माने हमेशा तैयार रहते हैं उत्सुक रहते हैं चंचल रहते हैं कि मैं इसका कल्याण कैसे करूं इसको उठा के अपने गोद में कैसे बिठा लूं? मेरी बात ध्यान से था। ठाकुर हमेशा तैयार रहते हैं इसको गोद में उठा के कैसे बिठा लूं? ठाकुर हाथ पसारते हैं गोद में लेने के लिए लेकिन विषयों की इतनी चिकनाई को हमने शरीर में लगा रखा है कि हम छिजक जाते हैं ठाकुर के हाथ में तरंग भैया ऐसे ठाकुर का ध्यान अब ठाकुर के एक एक अंग का वर्णन श्री कपिल भगवान ने किया है एक एक अंग का देखो हमारे अच्छा दर्शन है चार दर्शन तो मनुष्यों के मुनियों के आत्माओं के दो दर्शन ईश्वर एक सांख्य दर्शन और दूसरा वेदांत दर्शन है। ये दो ईश्वर के वेदांत दर्शन भगवान व्यास का है और सांख्य दर्शन भगवान कपिल का है लेकिन जो सांख्य दर्शन आज उपलब्ध है जो पढ़ाया जाता है वो इन कपिल का नहीं है वो कोई दूसरा कपिल है उसका प्रणेता दूसरा कपिल है हमारे कपिल जी महाराज नहीं हमारे कपिल जी का दर्शन भागो, हमारे कपिल जी का सांख्य भागो, श्री कपिल जी महाराज ने ठाकुर के एक एक अंग का वर्णन किया है बड़ा विलक्षण वर्णन है विलक्षण वर्णन है भैया भगवान के चरणारविंद का ध्यान दिया संचित भगवत चरणारविंदम मैया भगवान के दोनों जानुओं का ध्यान करो भगवान की उर्वों का भगवान के जंघे का ध्यान भगवान के जंघे गरुड़ के कंध से टकराते रहे ऐसे भगवान के जंघों का ध्यान करो भगवान के मंगलमय नाभी का ध्यान करो भगवान के मंगलमय स्तनों का ध्यान करो भगवान के मंगलमय वक्षस्थल का ध्यान मैया भगवान के शंख का ध्यान करो चक्र का ध्यान करो गदा का ध्यान करो का ध्यान करो अंत में कहते हैं मैया भगवान की मंगलमयी हंसी का ध्यान करो भगवान की मंगलमयी मुस्कान का ध्यान करो मुस्कान मेरे ठाकुर जब हंसते हैं तो आनंद बिखेर देते हैं अगर मेरे ठाकुर की हंसी का ध्यान करोगे ना आप कभी दुखी नहीं आप मेरे ठाकुर की हंसी का ध्यान करो हम करें आप करें तो हम आप कभी दुखी नहीं ठाकुर की हंसी का ध्यान करो जब ठाकुर किसी के दुख को समाप्त करना चाहते हैं तो उसको मुस्का के दर्शन देते हैं हुँ? कर कमलनी धनुषायक फेरत जी की जरनी हरनी हसी हेरत है ठाकुर जब मुस्कुरा देते हैं ठाकुर जब हंस पाए ठाकुर की नन्नी नन्नी दुतुलियों का ध्यान करवाई दुई दर्शन अधर ना नहीं पारी ठाकुर नासाकुर मंद मंद हासन का ध्यान ठाकुर के अधरोष्ठ पर जो मंगल मंगलमय सुंदर हास्य नर्तित होता है वो भक्तों के अंतस्तल स्थल के शोभ को निकाल करके उनके जीवन में सर्वदा सुख का संचार कर हास्य का हास हरे अवनताख लोक तीव्र शोका सुसागर विशोषण मृत्युदारम समस्त भक्तजनों के हृदय में इतना शोक है कि शोक के आंसुओं का समुद्र बन गया महाराज उस समुद्र को भी शोषण करने में समर्थ ठाकुर की मंगलमयी हास है मैया ठाकुर की हास कर और ऐसा जो नहीं करता वो दुनिया में पच पच के मरता है ये ऐसा इस प्रकार आदि भी मध्य में भी अंत में भी ठाकुर की भक्ति का ही उद्देश्य किया है सी कपिल भगवान बीच में जीवों की भी गति का वर्णन किया कि जीव कैसे होता है किस प्रकार गर्भ में जाता है एक दिन में उसका क्या स्वरूप होता है दस दिन में क्या स्वरूप होता है महीने में क्या स्वरूप होता है नौ महीने में कैसे आता है गर्भस्थ शिशु कैसे भगवान की स्तुति करता है ये सब भी वर्णन है लेकिन मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो कपिलोपदेश का है वो तो भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति मैया भगवान की भक्ति कपिल जी महाराज के उपदेश को सुनकर के देवहूति जी कमोह पटल भंग हो गया विश्ल तमोहटला तम अभिप्रणम्य अभिप्रणम्य है महाराज तम अभिप्रणम्य अतुष्टाव स्थिति करने लग गई स्वामी आपने हमारा मंगल कर दिया है आपने हमारा अनंत उपकार किया है स्वामी आप मेरे गर्भ में रहे आपके अनंत तो स्वरूप है स्वामी आपके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, है। चाण्डाल भी पवित्र हो जाता है आपके मंगल में गुणानुवाद से हे स्वामी हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं वंदे विष्णु कपिलम वेद वेदगर्भ और विष्णु के बीच में कपिल को रखा है इसका बड़ा रहस्य है इसको खोजना वंदे विष्णु कपिलम वेद इस प्रकार से माता ने स्तुति किया माता की स्तुति को सुनकर के श्री कपिल जी महाराज ने कहा कि माता जो मैंने कहा है इस मार्ग से चलने पर आप बड़ी जल्दी परम पद की उपलब्धि कर लेंगी अमृतत्व की प्राप्ति कर लेंगी मृत्यु को तर, तर, का तरण कर लेंगी श्री कपिल जी महाराज इस प्रकार माताजी को उपदेश करके और वहां से मां की आज्ञा प्राप्त करे सुमात्रा अनुमता कपिला अपने मात्रा, माता की आज्ञा प्राप्त करके अब अंत में कहते हैं माता कैसी है हैदिनी माता है उस माता की द्वारा अनुमति प्राप्त करके उनको प्रणाम करके और तो वहां से कपिल जी महाराज चले और कपिल जी महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं समुद्र जी महाराज समुद्र ने बढ़िया आसन दिया दिया अर्घ किया पूजन किया और अपने घरों में उनको स्थान दिया गंगा सागर में विराज गये श्री कपिल जी महाराज और इधर श्री श्री देवती जी यद्य भगवान का दिया हुआ ज्ञान उनके पास है लेकिन फिर भी वो ऐसी ही व्याकुल हो गई जिसे बछड़े की न देखने पर गौ व्याकुल हो व्याकुलंचित चकार बदनम पुत्र विस्लेषणातुरा अपत्य श्लेषण तुरा बनम्रजित लेकिन फिर उन्होंने अपने को संभाल लिया और संसार से एकदम विरक्त हो गई महाराज इसी बात का ध्यान नहीं रहा और इस प्रकार कपिल जी के बताए हुए भक्तियों को कर करके कर भगवान के चरणों में अपना मन लगा करके इन्होंने दिव्य गति प्राप्त की है इसके बाद शिव एजी महाराज कहते हैं कि मनु महाराज की तीन कर्मियां पुत्र का धर्म इसको कहते हैं कि बेटी का ब्याह हम कर दे और पहला बेटा पुत्र होगा तो उसको हम ले लेंगे उसका गोत्र हमारा होगा इस नियम से पुत्र का विवाह होता है पुत्र का विवाह से रुचि प्रजापति के साथ आकृति का विवाह हो गया भगवान यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ है वो यज्ञ भगवान ये भी भगवान के चौबीस अवतारों में एक अवतार है यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, हुआ और उनके साथ साथ दक्षिणा विवाही एक ही साधन यज्ञ भी आए और दक्षिणा भी आए दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा रहता है इसलिए दक्षिणा साथ में। दक्षिणा को रुचि ने ले लिया रुचि और आकुति ने दक्षिणा जी को ले लिया और यज्ञ को ले लिया श्री मनु महाराज गोत्र बदल गया गोत्र बदल गया आगे आगे हो जाए आगे महाराज इसी प्रकार से कहते हैं कि देवहूति जी की जो नौ कन्याएं थी उन नौ कन्याओं का विवाह किनके किनके साथ हुआ तो दो का मैं वर्णन जरूर कर दूं जो क्योंकि दोनों जगह भगवान के अवतार हैं दोनों जगह भगवान के अवतार है, है। देवहूति की पुत्री का नाम था अनुसुया आप लोग सब परिचित हैं अनुसुया चित्रकूट की जो अनुसुईया उनके पति का नाम है अत्रि अत्रि और अनुसूया का ब्याह हुआ भगवान ब्रह्मा ने कहा प्रजा का सृजन करो अत्रि महाराज अनुसूया के साथ तपस्या करने के चले जब तपस्या करने के लिए गए तो भगवान प्रसन्न हुए और जगह तो जिसको बुलाया जाता है वही आता है यहां से ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए शंकर भी आए तीनू महाराज बड़े विचित्र है श्रीयत्री महाराज कहते मैंने एक को बुलाया आप तीन कैसे आए चित्ती कृत प्रजननाय कथम नुयूय अभी तीन कैसे आए तो कहते जद वही ध्या आप जिनका ध्यान करते हैं वही है अब इसमें अंतरंग कथा है पुराणों की कि को वरदान श्री राम जी को वरदान त्रिदेव ने दे दिया अनुसुया जी ने वरदान मांगा कि अभी तो तुमने हमारा दूध पिया है लेकिन हमने तुमको पैदा नहीं किया लेकिन इस दूध की लज्जा इसी में है कि तुम मुझसे पैदा होकर के मेरा दूध फिर पियो इस प्रकार से अनुसुईया और रत्रि की तपस्या फलीभूत हुई भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये तून तीनों अत्रि और सु के यहां प्रकट हुए सोमो भूत ब्रह्मणों सेना ब्रह्मा के अंश चंद्रमा अत्रि महाराज के यहां है आगे चंद्रवंश में आपको काम आएगा दत्तो विष्णो स्तु श्री दत्त जी महाराज भगवान नारायण के अंश से समुत्पन्न हुए और शंकर भगवान के से महर्षि दुर्वासा इस प्रकार त्रिदेव आ गए बोलो दत्तात्रेय भगवान जी ये दत्तात्रेय भगवान का अवतार है अब आगे कहते हैं कि दक्ष को प्रसूति गई तीसरी पुत्री आकूति हो गई देवहूति हो गई अब आगे आई प्रसूति दक्ष और प्रसूति से सोलह कन्याएं हुई उन सोलह कन्याओं में राम जी एक कन्या का नाम था मूर्ति मूर्ति मूर्ति का विवाह हो गया धर्म से और मूर्ति का विवाह धर्म से हो और मूर्ति देवी ने मूर्ति देवी ने दो पुत्र उत्पन्न एक का नाम नर और दूसरे का नाम नारायण ये नर नारायण का अवतार मूर्ति से होता है मनुष्य नर नारायण भगवान अगर कोई हमसे कहे कि मूर्ति पूजा मत करो हम कहे हमारे यहां तो मूर्ति ठाकुर को पैदा करती है हम कभी मान सकते हैं सनातन धर्मी की मूर्ति पूजा न करें हमारे यहाँ मूर्ति से ठाकुर आते हैं मानस है? इसलिए मूर्ति देवी सिंह भगवान नर नारायण का इनकी एक पुत्री थी सती सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ लेकिन उनको कोई संतान नहीं इसके पहले कहा कि स्वाहा का हुआ है अग्नि से यह ध्यान देने की बात है ज्ञान करने की बात है और स्वाहा से और अग्नि से तीर बेटी हुई पावक पौमान और सूची पावक पौमान और सुची। और इन तीनों से पैतालीस पुत्र पैदा हुए गए चतवर इन सच पंच पैतालीस ये हो गए हुए और तीन हुए पावक पवमान और सूची पैतालीस तीन अड़तालीस और एक अग्नि उनचास ये उनचास अग्नि ये उनचास अग्नि जैसे उनचास मरुत हैं वैसे उनचास अग्नि अग्नि है मैं उसकी बात आगे बताऊंगा राम जी श्री विदु जी महाराज ने पूछा ससुर के झगड़ा कैसा ससुर ऐसे पूछने जैसे मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं समझा मैंने आपको हसानी के लिए कह दिया है इसमें लिखा इसे कि मेरा ससुर दमात के झगड़ा कैसा है इसकी बात जरा बताया सति एक बार दक्ष प्रजापति आए सभा जुड़ी हुई थी भगवान शंकर अपने ध्यान में मग्न रहते थे भगवान शंकर कभी इधर उधर देखते नहीं जहां बैठे तहां समाधि लगा नहीं उनको बाह्य ज्ञान रहते ही नहीं था हाँ एक ने हमसे कहा महाराज सब ने पाल जाने के लिए कहा हनुमान जी ने पार जाने के लिए नहीं कहा हमने कहा उसका उत्तर है कह एक बात बताइए कि जब वो संपाति ने सीता जी का पता बताया उस समय तो हनुमान जी भी थे मैंने कहा जरूर थे फिर जब सम्पाती ने पता बताया तो हनुमान जी ने नहीं सुना हम कहा हम नहीं जानते अगर सुना अगर सुना तो फिर इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही क्या थी सीधे पहुंच जाती हमके देखो बैठे तो सब थे बैठे कभी सब दर्व गसाई तो सब बैठे सुखी और हनुमान जी बैठे सरस अभी मैं बता चुका हूँ आपसे सभी जो और सबीजे तर योग अभी मैं बता चुका हूं हनुमान जी सब बैठे सुखी और हनुमान जी बैठे सरस हनुमान जी जब बैठे तो आंखों में आ गए ठाकुर आंखें हो गई बंद और लग गया ध्यान ठाकुर के चरणों में उन्होंने सुने नहीं कौन क्या कह रहा है कौन क्या बोले हनुमान जी महाराज और जब उन्होंने कहा राम काज लगे ते उतार तब सुने हाँ हाँ हा, जरूर जाएंगे राम जी हैं शंकर भगवान क्यों नहीं उठे दक्ष समझ नहीं पाया शंकर की समाधि नहीं हो उसने समझा हमारा अपमान कर दिया हम इसके ससुर हैं हमारे आयु किफा नहीं हुआ हुँ? लेकिन ये परमात्मा है कि ससुर है महाराज इनका ससुर कौन हो सकता है कौन इनका बाप होगा कौन ससुर कौन बाप है? एक ससुर श्री जनक महाराज है कहते महाराज आपके श्री चरणों में हमारा मन लगा रहे एक गुरु एक गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज अंत में आ कहते हैं भारत कभी हमारा प्रेम आपके चरणों से घटे राम जी शंकर जी उठे नहीं दक्ष को क्रोध आ गया दक्ष ने बड़ी गालियां बखी श्राप दिया गड़ों की सापा सापी हुई द्रोह ठंड गया लड़ाई ठण गई चलती रही बरसों चलती क्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं इसलिए यज्ञ कर रहे हैं कि शंकर का भाग इसमें नहीं रहेगा शंकर को भाग न देने के लिए उन्होंने यज्ञ किया यज्ञ में कि बड़े बड़े लोग जा रहे हैं बड़ी बड़ी देवियां जा रही हैं उनकी आभूषण खनखनाए रहे हैं बड़िया सुंदर श्रृंगार करके जा रही हैं सजी बजी धजी जा रही है सती ने देखा मन ललच पड़ा हम भी जाएंगे भगवान शंकर से प्रार्थना की देवाली देव आपके ससुर के यहां जगह ऐसे कहती बड़े भाव से कहती हाँ प्रजापते ससुर प्रतम आपके ससुर के यहाँ जगह है अगर आज्ञा हो तो हम भी चलिए बहुत दिन हो गया जाके देखाएंगी इस समय सब इकट्ठे भी होंगे बहनें भी सब आ गई होंगी के देवी जाना नहीं चाहिए मेरी तो यही राय और यदि मेरे बचन को टाल के जाओगी तो तुम्हारा कल्याण होगा भी नहीं यदि भविष्यति आप कल्याण नहीं और जब ऐसा सुना महाराज तो सती जी ने ऐसे देखा महाराज आंखों से जानो भस्म कर देंगे शंकर जी हाँ प्रधति वही क्षत जात पथु शरीर का और अपने मन से ही निकल पड़े नहीं रो, नहीं जाने जाऊ में जाऊं चल पड़ चल पड़ी सर सती जी और पीछे से भगवान नंदीश्वर और भगवान शंकर के गण उनके साथ हुए और महाराज सब क्या क्या सामान लेके चले हैं वो सामान बहुत बढ़िया है ना हाँ सारी काको लेके चले गेंद लेके चले सीसा लेके चले ह्तृ लेके चले सब सामान लेके चले सती जी के साथ और वहां सती जी जब आई तो देखा क्या कि भगवान शंकर का कोई भाग ही नहीं और सबसे बड़ी बात देखा क्या जवाक उठा के देखा ये आए हैं, वो आए हैं माँ आई है बहन आई है बहनोई आए हैं रिश्तेदार आए हैं नातेदार आए हैं देवता आए हैं देवताओं दे की स्त्रियां आई हैं, अफसराए आए गंधर हैं गंधर्व आए हैं यक्ष का जक्ष हैं भगवान शंकर नहीं आए तो नहीं आए मेरे आराध्य ठाकुर भी नहीं आए और जब मेरे आराध्य ठाकुर नहीं आए तो ऐसे यज्ञ की महत्ता ही क्या है ठाकुर भी नहीं आए है? और मेरे प्राण प्रीतम का भाग ही नहीं कहीं इस यज्ञ में तो मेरे प्राणेश्वर का अपमान है मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती उन्होंने दक्ष को ललकारा कि तुम भगवान शंकर की निंदा करते हो भगवान शंकर से द्रोह करते हो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम भगवान अहो ते शिवम शिवे लेकिन अगर बमन कोई बुरी चीज खा ली जाए कोई बुरी चीज खा ली जाए धोखे से धोखे से खा ली जाए किसी अशुद्ध अन्न को खा लिया धोखे से आप गए तो कि बड़ा पवित्र है और बाद मालूम हुआ कि ये पवित्र है तो उस, उसका उपाय क्या है कि उस अन्न को अंगली डाल करके निकाल दो बाहर यही उसका उपाय बमन कर दो ये उसका उपाय है अब इस शरीर तो मुझको मिल गया है अभी शरीर को छोड़ देने में ही मेरी भलाई है जो मोह से से खा लिया गया है धरणं प्रचक्षते इसलिए तुम्हारा तुम्हारा शुक्र जिसमें विद्यमान है इस शरीर में अभी शरीर को धारण करने में असमर्थ हूं अब मैं इसको छोड़ रहा हूं से हा, हा, से दातों से महाराज वहीं पर के हो गई सारी में गया भगवान शंकर ने सुना से से दांतों को चबा करके अपनी जटा उखाड़ के पटकी महाराज उसमें से वीरभद्र महाराज आए महाराज आज्ञा क्या है जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया देवताओं की बड़ी दुर्दशा हुई जिन जिन्होंने अन्याय किया था उनको दंड अच्छी तरह तो मिल गया इसके बाद समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान शंकर के पास आते हैं भगवान शंकर से प्रार्थना की महाराजा प्रसन्न हो गलती हो गई भगवान शंकर ने मुस्कुरा के कहा कि ब्रह्मा जी बालकों का पाप ना मैं मुंह से कहता हूं और न मन में चिंतन करता हूं बड़ी बढ़िया बात है नागम प्रजेश बाला नामये नानुचिंत बाला नाम बाला नाम मतलब मैंने कल बताया था अज्ञानी नाम अज्ञानी नाम अघम हे प्रजेश हे ब्रह्मण न अहम वर्णए न तू अरुचिंत मैं उसका अनुचिंतन भी दिया क्यों चिंतन नहीं करते चिंतन किया जाएगा चित्त से मन से किया जाएगा अगर मैं संसार के अघ का चिंतन करूंगा तो मन और चित्त से ठाकुर भाग जाएगा आप अगर किसी के पाप का चिंतन करेंगे तो मेरे राम जी आपके हृदय से निकल की भाग जाए और अगर वाणी से किसी के पाप का वर्णन करोगे बड़ी सुंदर बात है हम भी साधक हैं सिद्ध नहीं हूं आपके शैली में मैं भी हूं आपने मुझे बिठा दिया है, आपकी महानता है वाणी से अगर किसी के पाप का वर्णन करोगे तो वाणी में जो श्रीराम नामक ग्रहण की योग्यता पैदा कर लिए हो वह समाप्त फिर उसके लिए बन लगाना पड़ेगा साधना करना पड़ेगा इसलिए न वर्णय नान चिंत कभी किसी की निंदा मत करो कभी किसी को दुश्मन मत अगर किसी को दुश्मन मानोगे तो आपके हृदय में दुश्मन स्वामी बन के बैठ जाएगा अगर किसी को दुश्मन मानोगे तो आपके मन में दुश्मन स्वामी बन, बन के बैठ जाएगा और स्वामी बाहर बाहर ठोकर खाएगा अपने स्वामी को बाहर मत ढके अपने स्वामी को भीतर रहने दो किसी को दुश्मन मत वरना वर्णय नानुचि हाँ दंड देना हमारा कर्तव्य है दंड हमने दे दिया अच्छा अब मैं कृपा भी कर रहा हूं सबको आशीर्वाद दिया और सबको कह दिया ऐसा क्या है कि दक्ष का सरगढ़ गया है तो बकरे का सर ला के जोड़ दो जी हो जाएगा इस प्रकार से सबका किया और सब लोगों ने भगवान शंकर की स्तुति की और सब लोग मैं करके वहां पर आए जहाँ यज्ञ हो था और यज्ञ में जब पूर्णा स्नान की भगवान नारायण की वैष्णव है वैष्णव जब भगवान नारायण की आहुति देने के लिए जब तैयार हुए तो छप छम हुआ स्वरूप महाराज ठाकुर एक सामने भूत हो गए अब तो महाराज सबकी आभा प्रभा का हो गई ठाकुर जी की चमकने लग गई मेरे राम जी जहाँ जाते हैं ना वो सब अभिभूत हो जाते हैं वो चाहे जितना बड़ा बैठा हो अपने लिए हाँ हाँ बहुत सच बैठे हो बड़े ऊँचे आसन में बिठाया है लेकिन जब ठाकुर आए तो सब नीचे आ जाते हैं बैठो महाराज हमारे राम जी यही सही हैं ब्रह्मा जी जी भी भी भी भी भी थे, भी थे, वरुण भी थे, भी थे, बड़े बड़े थे, बड़े बड़े थे, थे, थे, शंकर इंद्र वरुण बड़े-बड़े बड़े-बड़े बड़े-बड़े देवता सिद्ध और थे, लेकिन मेरे आराध्य जब पधारे मेरे ठाकुर जब पधारे तो सबके सब उनके खड़े हो गए जो उच्चतम आसन था महाराज पधार और सबके सब आकर के ठाकुर के चरणों में ठाकुर के मंगल में चल रो स्तुजी किया है यज्ञ पूर्ण सफल हुआ है ठाकुर ने का भेज बुद्धि नहीं रखनी चाहिए महाराज देखो ब्रह्मा से जहां धर्म पैदा हुआ वहां अधर्म भी पैदा होता है ब्रह्मा जी के पुत्रों में धर्म भी है और अधर्म भी धर्म सामने से आया अधर्म पीछे से आयाद आया रखना अधर्म या अधर्मी की हिम्मत सामना करने की कभी नहीं होती अधर्म या अधर्मी की सामना करने की हिम्मत होती नहीं कभी महाराज इसलिए अधर्म पीठ से पैदा होता उस मृषा की पत्नी का नाम था, थारम अधर्म की पत्नी का नाम था मृषा मृषा धर्मस्य से भारिया सी धर्म से मृषा धर्म की पत्नी की अधर्म की पत्नी अधर्म से अधर्म की पत्नी का नाम मृषा और इस जोड़े दम बम माया अधर्म और मृषा के द्वारा दम्ब और माया आई और थे तो भाई बहन लेकिन उन्होंने आपस में कर लिया ब्याह अधर्म का परिवार है इसलिए ब्याह किया है शंका मत करना महाराज कैसा किया अधर्म का परिवार है दोनों ने कर लिया ब्याह और उसके बाद यहां से महाराज आए हैं यहां से कौन आया महाराज जी यहां से निर्वृति आए